जो कनिष्ठ साधक है उनको मन में ये भाव लगा रहता है जी मैं मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा नाम कैसे करूं तो इसीलिए बिना चिंतन बिना ठाकुर जी के चरण में मन को रख के या गुरु चरण में मन को रख के धराधर धराधर के जान्तरिक नाम करते हैं तो मेरा प्रश्न ये है सुस्पष्ट उच्चारण के उच्चारण करके एवं चिंतन के साथ ठाकुर जी के गुरु जी के चरण में मन रख के नाम करना ज्यादा श्रेष्ठ है न ज्यादा शंखा करना ज्यादा श्रेष्ठ है श्रेयस्कर कौन सा है देखो ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग शंखा पूर्ति के लिए नाम के तरफ ध्यान नहीं चिंतन के तरफ ध्यान नहीं शंखा पूर्ति करना ही जैसे हमारे भजन का प्रधान उद्देश्य है ऐसे मान कर के कभी कभी यंत्रवत माला फिर रहे हैं मन कहीं कहीं घूम रहा है कहीं नाना संसार चक्र में नाना विषय में घूम रहा है ये भी एक भजन प्रक्रिया है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हमारा कितना शंखा हो रहा है कितना शंखा करना है ये तो प्राथमिक पर्याय में प्राथमिक पड़ी जाए तो इसको तो एक काउंटिंग रखना जरूरी है लेकिन मूल हमारे उद्देश्य है कि हमारे एक भी पल एक भी क्षण नहीं जानी चाहिए और ब्रीथा कैसे हमारा तो काम धाम संसार कर्म सब कुछ करना पड़ता है तो ऐसे कैसे संभव बोलते हैं ना, ना मन को रखो प्रभु के चरण में मुख में अखंड नाम रटने का चेष्टा करो नाम के साथ अब ध्यान रख करके है नाम के चिंतन के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ अखंड नाम करने का चेष्टा देखना चाहिए हम समय कितना दे रहे हैं हम कितना प्रभु के चरण में मन को सन्निवेश करके हम भजन कर रहे हैं ये देखना है ना कि हमारा संख्या कितना हुआ बर बार ऐसा नहीं है ना तो इस तरह से नाम करने का चेष्टा करना चाहिए समय जो भी करो संसार का कर्म करो या और कहीं कोई विषय में तुम कर्म करो लेकिन मूल हमारे उद्देश्य है सब कर्म प्रभु का कर्म जान करके स्वयं अकर्ता बनके प्रभु को कर्ता मान करके तुम दाल बनके कर्म करो हमारे कर्म चेष्टा के एक ही मात्र उद्देश्य है प्रभु, का प्रभु की प्रसन्नता प्रभु की प्रसन्नता ही हमारे भजन का उद्देश्य है ऐसे जानकर के ख्याल रखना चाहिए जे हमारे एक एक पद एक एक क्षण बिथा नहीं जाना चाहिए खाते खाते चलते चलते उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में उठते बसीते खाईते सुईते जथा तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है चैतन्य चरित अमृत कहते हैं उठीते बसीते उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते हर स्थिति में नाम रखने का चेष्टा एक अभ्यास करना चाहिए और श्रद्धा के साथ नाम के तरफ ध्यान रख करके नाम करने का चेष्टा करना चाहिए यह उत्तम प्रक्रिया और शंका पूर्वक एक शंका के तरफ ध्यान है नाम कहीं हो रही है और कहीं हमारा मन कहीं है ऐसा नहीं ये है अनासंग भजन ये अनासंग भजन का फल बहुत देरी से मिलता है बहुत समय लग जाता है सांग भजन है जो एक एक पल एक एक क्षण प्रभु के चिंतन के साथ एकदम मन को सन्निवेश करके समस्त कर्म करना नाम करने का चेष्टा ये सर्वोत्तम उपाय है और बोलो इतने। सत्संग सुनते वक्त कर रहे हैं तो ठीक है क्यों नहीं ठीक है खूब खूब करो बोले जो एक लाख नाम नहीं करेगा उसके घर में खाऊ भोजन नहीं करूँगा तो एक लाख नाम करने धीरे धीरे करेगा तो आठ घंटा लग जाएगा अगर कोई लोग हम क्या करते है लोग क्या करते हमारा तो कुछ नहीं लो क्या करते हैं हैं कि कैसे भी लाख होना चाहिए घंटा को वो चार में कर देते हैं। देखो भजन जो नाम जप है वो तीन प्रकार है एक वाक्य मानस एक, एक उपांशु तीन प्रकार जप है तीन प्रकार जप है प्रकार जब है ना वाक्य है जोर से उच्चारण करते हुए नाम जप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हर हर राम हर राम राम राम हरि हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हर राम हर राम जल्दी स्पीड से हो लेकिन स्पष्ट होना चाहिए हम सुन रहे हैं ऐसे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे इसको कहते हैं भाग्य जप और उपांशु जप है होठ हिलाकर के हम सुन रहे हैं हरे हम लोग करते साधारणतः उपांशु जप करते हैं रास्ते में चलते चलते उपांशु जप करते हैं और एक मानस जप मानस जब है वोट हिलेगा नहीं जीव हिलेगा नहीं सिर्फ मन में चिंतन बना रहेगा चिंतन होता रहेगा स्मरण नाम का चिंतन वो एकांत में रह करके ये जप हो सकता है और ये बहुत उत्तम प्रक्रिया है इसके द्वारा हमारे भीतर के जो अनु परमाणु है सब परिशुद्ध होता है और नाम धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे अनु परमाणु में जा करके बैठ जाता है ये बहुत एकांत में होता है जब कोई नहीं रहता है रात को सब सो जाते हैं उस समय या ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई जागे नहीं है उस समय जाग करके एकाशन में बैठ करके ऐसे मानस जप का चेष्टा ऐसे एकदम बिल्कुल भीतर में हम सुन रहे हैं टेप्रगढ़ चल रहा है हम सुन रहे हैं ये मानस जप अलग अलग समय अनुसार अलग अलग जब जैसे एकांत में जब सब हो जाता है कोई आवाज नहीं उस समय जाकर के ये मानस जब उत्तम प्रक्रिया है फिर जब कहीं लोग जन लोक समागम बहुत जन आए हैं बैठे हैं बात कर रहे हैं वहां तो मानस जप संभव नहीं है उपांशु जब वो भी ठीक ठीक होता नहीं है उस समय भाग्य जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राम राम राम कथा बात कर रहे हैं सब आए हैं बैठे आइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब काम कर रहे हैं उसके अंदर इस तरह से भाग्यज जब और जब रास्ते में चलते हैं उस समय उपांशु जब ये तीन प्रकार जब स्थान काल पात्र हिसाब से ये अलग अलग जब करने का एक प्रक्रिया विशेष है है ना तो और सबसे उत्तम है ये ये जो समावेत रूप से सब सब मिलकर के जोरी जो नाम संकीर्तन सर्वोत्तम बताया गया क्यों जो भजन है कायिक बाचिक मानसिक है ना तीन प्रकार भजन है जब हम मानस जप करते हैं तो उस समय कभी कभी तो हमारा मन रहता नहीं है जब तो कर रहे हैं मन ना जाने कहाँ कहाँ डोल रहा है शरीर तो चुपचाप निश्चल होके बैठा है हैं, लेकिन ये जो संकीर्तन सब मिलकर जब हरिनाम करते हैं उसमें क्या होता है हमारे इंद्रियों ये भी सक्रिय रहता है माना बजा बजा रहे हैं कोई हाथ तली दे रहे हैं कोई हाथ उठा करके हरिनाम सं कर रहे हैं तो कायिक भी हो रहा है वाचिक हरिनाम हो रहा है फिर हम स्वयं सुन रहे हैं ये हरिनाम सं कीर्तन जब होता है तो आप ख्याल करके देखना मन कहीं जाता नहीं हम दूसरा कोई चिंता नहीं करते उसमें नाम में हमारा मन रहता है लेकिन दूसरा जो भजन प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं उसमें तो आसन में बैठे हैं मन तो ना जाने दिल्ली बम्बई कहा घूम रहा है।, है ना तो मन हमारा निष्क्रिय रहता है मानसिक भजन होता नहीं है शरीर पत्थर जैसे बैठा है निष्क्रिय तो शरीर भी हमारा शरीर के द्वारा भी हम भजन नहीं कर रहे हैं और बाकी है आ, एक उच्च नाम जो करते हैं रटते हैं आ, तो ये जो उच्च स्वर में जो हरिणाम करते हैं सम्वेत तो होकर के इसमें कायिक बाचिक मानसिक तीनों एक साथ होता है मन भी हमारा निश्चल रहता है कहीं भक्ता नहीं है जब ये हम कीर्तन करते हैं तो मन हमारा कहीं भक्ता नहीं है क्या रखने के विषय है तत्सहित क्या होता है उच्च स्तर में हरिणाम ये जहाँ जहाँ ये हमारे हरिणाम की ध्वनि जाती है वहाँ वहाँ वातावरण को पवित्र कर देता है वायु वही ध्वनि प्रदूषण जो है ये प्रदूषण को नष्ट कर देता है भावना प्रदूषण को नष्ट कर देता है वातावरण पवित्र जहाँ जहाँ जितना दूर तक हरिनाम संकीर्तन के धनी जाती है वहाँ तक उसको इस तरह से प्यूरिफाई करते हैं ये विशेषता है उसके साथ साथ जो भी कीड़ा मकोड़ा से लेकर कोई भी प्राणी किसी के कान में अगर पहुँच जाए तो उसका भी मंगल होता है यह है है ना तो भजन है तीन प्रकार काई बाचिक मानसिक उच्च संकीर्तन में तीनों होता है और ऐसा तो हर समय होना संभव नहीं है तो इसलिए अलग अलग प्रक्रिया कायिक शरीर के द्वारा भगवत सेवा गुरु सेवा साधु सेवा संत सेवा दंडवाद परिक्रमा आदि जो है ये कायिक भजन है कायिक भजन के का अंतर्गत तुलसी परिक्रमा बुर्ज परिक्रमा गह्वर परिक्रमा ये इत्यादि गुरु सेवा, संत सेवा वैष्णव सेवा सेवा मूलक जो क्रिया हम शरीर के द्वारा जो करते हैं अनुष्ठान यह है कायिक भजन ये वृथा नहीं जाती है ऐसा नहीं है जो हमारे तो एक आसन में बैठ करके माला तो जप नहीं किया आज तो हमारा दिन वृथा गया हमारा तो भजन हुआ नहीं ऐसा होता ही नहीं ए, ऐ, ऐसा होता ही नहीं कायिक भजन भी परम मंगलकारी होता है अगर वो भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठित होता है तो कायिक भजन जो है ये भी मंगल परम मंगलकारी होता है शरीर के दौरान संत सेवा करते हैं गुरु की सेवा करते हैं तो ये कायिक भजन होता है इसीलिए बोलते अभ्यास असमर्थ हो सी मत करम परम भवो गीता में कहते हैं तुम जब मन को संजोग करने में असमर्थ हो रहे हो चेष्टा करके भी हमारा मन सन्निवेशित तो हो नहीं पा रहा है मन चंचल भाग रहा है इधर उधर बहुत कोशिश करके भी मन को हम भगवत चरण में सन्निवेशित तो करने में असमर्थ हो रहे हैं तो गीता कहते हैं अभ्यास से असमर्थ हो सी मत कर्म परम अभव मत कर्म माने ए साधु सेवा संत सेवा गुरु सेवा ये मत कर्म मत भक्त पूजा अधिक हो हमसे भी हमारे भक्तों का सेवा अधिक होनी चाहिए तो ये का भजन है जब तुम्हारा ऐसे मन लगता नहीं तो उस स्थिति में शरीर के द्वारा संत सेवा गुरु सेवा महोत्सव सेवा ये करना चाहिए ये भी तुम्हारा भजन माना जाएगा ऐसे वाचिक भजन वाचिक मन के द्वारा स्तप स्तुति वंदना नाम जप आदि जो है वाचिक शब्द के द्वारा ये वाचिक भजन वाचिक तो कोई भी स्थिति में हो सकता है हम काम कर रहे हैं तब हम माला लेके बैठेंगे तब तो जा कर के भजन होगा अब इंतजार में रहते सारा दिन समस्त काम में हम व्यस्त तो रहते हैं अब सोच रहे हैं संध्या होगा घर में जाकर के फिर माला अस्त तो शंका हुआ नहीं भजन भी हुआ नहीं चलो रात को माला करेंगे जाती जाते जाते घर में तो रात हो गया थोड़ा जो भी खाया खा करके माला लेके बैठे लुढ़क गया शरीर एक माला भी एक राउंड हुआ नहीं लुढ़क गया शरीर क्लांत तो हो गया सारा दिन कर्म व्यस्त तो था क्या करेंगे शरीर तो एक शरीर धर्म होने का कारण शरीर के एक विवशता उसका स्वीकार करना पड़ता है सो जाता है। ठीक है दुखी हो जाता है हमारा आज भजन तो अच्छा चलो कल सुबह बहुत जल्दी उठ करके आज तो हुआ नहीं भजन कल जल्दी उठेंगे तीन बजे उठेंगे उठ करके माला लेके बैठेंगे सो गया जब नींद टूटी देखते सूरज निकल गया तीन तो दूर की बात है तीन सूरज निकल गया सात बज गया अरे आज तुम्हारा तो वजन हुआ नहीं जल्दी जल्दी करके स्नान दान करके माला लेकर बैठे हैं दुनिया का चिंता यहाँ जाना है वह जाना है ये करना है वो करना है कोई रंग भर भर भर भर कोई जो माला जो भी दो चार राउंड करके ठीक है चलो रात को करेंगे ऐसे करते करते हमारे जीवन के सबसे समय काल हरण करके ले जा रहा है। और तुम इंतजार में बैठे हो सुबोधन में तुम तुम बैठे हो भजन कब करेंगे, करेंगे, करेंगे चिंता करो चिंता की और काल ये माया भी ऐसे है ना ठगी नहीं है वो क्या करते हैं कुछ भी बहाना बना करके साधक का एक कीमती समय को बड़े सुंदर ढंग से हरण अपहरण कर लेते हैं जैसे भजन में बैठा है कोई काम ऐसे आ जाएगा उठना पड़ेगा अभी ठीक है ओ हो अभी जरूरी काम है अच्छा चलो पीछ, पीछे पीछे भजन कुछ नहीं है माया इस तरह से ठग रहे हैं तुमको फिर रात को भी ऐसा सुबह ऐसा भजन कब करोगे मरते समय काल आ जाएगा भजन तो हुआ नहीं तुमको ले जाएगा काला आ करके तुमने कहोगे प्रभु जमराज जब ले जाएंगे जमराज के पास प्रभु क्या करें बहुत इच्छा थी मन में हम भजन करेंगे हम जानते हैं भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हम कोशिश भी की है किंतु प्रभु तुम्हारी माया हमारा भजन हुआ नहीं भजन करने दिया नहीं समय मिला नहीं ऐ ऐसे कर्म व्यस्तता जिस कारण हम भजन कर नहीं पाए तो इस शब्द में तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा बोले इसको जीरो नंबर दो चलो इसको ले जाओ उन्होंने प्रभु ऐसे क्यों बोलते देखो जो संसार चक्र से मुक्त हुआ है सब ऐसा ही संक्षार चक्र के भीतर से ही वो अपने समय निकल करके भजन किया है तुम्हारे लिए अलग शक्सन नहीं और जो भजन करके भगवत प्राप्ति किए हैं उनके लिए अलग शक्शन नहीं है सभी के लिए एक ही माया एक ही संसार जो इंतजार करता रह गया वो तो रह गया जो समय का एक पल एक क्षण जो कीमत उठाया तो वो पार लगा ऐसे बात नहीं है तो इसलिए यह बात नहीं चलेगा हमको समय मिला नहीं हम बहुत माया संसार चक्र में फंस करके एक विभाषता एक विभा हमने संसार चक्र में फंस करके हम भजन करने का इच्छा रहती हो भी हम भजन कर नहीं पाए इस बात पर जीरो नंबर कोई नंबर नहीं मिलेगा तुमको तो जब प्रभु हमको थोड़ा ग्रेस मार्ग दिया जाए हमने चेष्टा किया नहीं जीरो नंबर दोस्तों चलो ले चलो जीरो नंबर तो, तो करें क्या कौन सा उपाय अवलंबन करें काम भी करो नाम भी करो काम भी चलता रहे नाम भी चलता रहे नाम तुमको ठगेगा नहीं नाम तुमको बंचना नहीं करेगा इच्छा रहे या ना रहे मुख में नाम उच्चरण करते ही नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं संकेतंगठ नाम गृहनाथ अशिष अगोहरंग विदु संकेतिक शब्द के द्वारा अवहिलन के साथ मजाक के मजाक करते हुए जो हरिनाम ग्रहण करते हैं बोलते हैं उसमें भी अशिष मंगल का अपहरण करने में समर्थ है और श्रद्धापूर्वक जो नाम करते हैं उसका तो कहना ही क्या है हैं तो नाम करते रहो काम करते रहो समय का इंतजार मत करो जो हम शाम को करेंगे शाम को माला लेके अच्छा है बढ़िया है समय मिल गया रात को अच्छा बढ़िया और सुंदर बात है खूब सुंदर है लेकिन अभी इस ए, इस समय जो है दिस इस मोमेंट इसको तुम नष्ट नहीं करना इसको काम में लगाने का कोशिश करो ए, अर्थ के लिए काम परमार्थ के लिए नाम काम भी चलता रहे नाम भी चलता रहे इंद्र को जो काम मुख में नाम मन में चिंतन तुम्हारा काम बन जाएगा अर्थ परमार्थ दोनों हो जाएगा ना तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा इसलिए अखंड नाम रटने का चेष्टा ये जो अभ्यास है ये सर्वोत्तम पंथा है सर्वोत्तम उपाय है नहीं तो समय का इंतजार करके तुम बैठे रहोगे सुबह समय आएगा फिर जाकर हम भजन करेंगे अभी बेटा का शादी बेटी की शादी करा देंगे ऐसा हो जाएगी लगता सब सेल्फ सफिशियंट हो जाएगा फिर देखा वृंदावन जा कर मिया के मियां बीबी दोनों जाकर के एकांत में बस खूब अरे पागल कहें ऐसा होता नहीं हुआ नहीं हो नहीं सकता किसी के लिए ऐसा होता नहीं है समुद्र के किनारे में ठड़े होकर के अगर हम सोचेंगे कि समुद्र तरंग शांत हो जाएगा फिर हम नहाएंगे उसका नहाना कभी होगा नहीं क्योंकि तरंग शांत नहीं होता है ऐसे ही संसार के तरंग ये शांत हो जाएगा फिर हम भजन करेंगे बोलते ऐसा होगा नहीं जो नहाया वो तरंग के अंदर ही नहाया ऐसे ही माया के तरंग है इसके अंदर ही तुमको परमार्थ करना पड़ेगा इसके अंदर ही तुमको परमार्थ करना पड़ेगा भजन करना पड़ेगा कठिन है तो कठिन तो है ही कठिन तो है सहज तरीय संसार का थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए हम सारा जीवन को समर्पण करके हैं हमारे प्रियजन कुटुम्ब भरण के लिए हम कितना कष्ट उठाते हैं फिर भी हम हमारी तृप्ति नहीं ना हमारा प्रियजन का हम खुशी कर पाते हैं उसका संतुष्टि नहीं उसकी प्रसन्नता नहीं सारा जीवन हमने संसार के लिए समर्पण करके हमने इस तरह से अपना मानव जीवन को चौपाट कर दिया न हमको मिला ना संसार को मिला आरो परम पद परम शांति पद परम आनंद पद परम धाम भगवत चरण प्राप्ति जहाँ जाने से फिर कभी लौटता नहीं है वो परम आनंद पद है वो तुम तो प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए तुम तो कोई कष्ट स्वीकार करना नहीं पड़ेगा कुछ ऐसे बिना कष्ट का ए? थोड़ा सा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा इस तरह से तुम अगर तुम सचेतन हो जाओगे तो जाकर के तुम निकाल जाओगे नहीं तो इस तरह से संकल्प करते करते जीवन के सबसे कीमती समय जोबन है अभी शरीर चलमान है शरीर सुंदर है आदि व्यादी उपाधि कम है इसके बाद वार्धक का आ जाएगा वृद्धावस्था कुछ नहीं होगा आदि व्यादी उपाधि घेर लेगा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा इंद्रियो अपुट हो जाएगा आंख में दिखना बंद हो जाएगा कान में सुनना बंद हो जाएगा दोजन पकड़ के उठाना पड़ेगा ले जाना पड़ेगा खाना पछता नहीं क्या भजन करोगे सब मन शरीर के ऊपर आ जाएगा शरीर धर्मी होकर के तब खाट पड़ा पछताओगे तो अब कहाँ भजन करोगे जो वन में जब भजन हुआ नहीं ये कीमती समय जब तुमने बृथा गवा दिया तो क्या तुम वृद्धावस्था के लिए तुम चिंतन कर रहे हो उस समय जाकर के हम खूब भजन करेंगे ऐसा स्वप्न मत देखो होगा नहीं होता नहीं हो नहीं सकता है अभी समय को ही व्यवहार करो एक एक पद एक एक क्षण कैसे भी स्थिति आ जाए मन में चाहे कितना भी हमारे गलत भावना गलत कुछ कुछ हो जाए होने दो उसका कर्म उसको करने दो हम छोड़ेंगे नहीं प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे उनके चरण सान्निध्य नहीं छोड़ेंगे उनके चरण कमल नहीं छोड़ेंगे उनके चरण में शरणागति हम नहीं छोड़ेंगे फिर जो करें प्रभु तुम जानो ऐसे इस तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा दस बारह साल से कोई भजन कर रहा है लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो नाम नाम नहीं हुआ नाम हो गया या नाम अपराध हो गया तो सब भजन क्या व्यस्त हो गया दस बारह साल से कोई भजन कर रहा है लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है अनुभव से क्या लेना देना है हा? क्या अनुभव करोगे अनुभव का कर छोड़ दो सिर्फ देखना चाहिए हमारा क्या अनुभव हुआ हमको दर्शन हुआ हमको एकदम ठाकुर जी दर्शन दे। दर्शन देने से क्या होता है दर्शन तो अघासुर बकाशुर भी किए थे भगवान को कृष्ण को दर्शन किए थे तो क्या हुआ अघासुर के पेट के अंदर भगवान घुस गए थे बोलो भगवान भगवान भगवत प्राप्ति के लिए जुग जुगान्तर है मुनिन्द्र जोगिंद्र आदि कल्प कल्प कैसे भजन कर रहे हैं? कुछ नहीं मिलता है और यार मुंह फाड़ के बैठे उसके पेट के अंदर साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन घुस गए क्या हुआ औघासुर का क्या हुआ तो ऐसे भगवान दर्शन से क्या होता है, है? दर्शन फर्शन सोरो सिर्फ ख्याल रखना चाहिए हम भजन करते हैं हम भजन में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं इसका कौन सा लक्षण है है? उसका प्रधान लक्षण है ये कि दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ इससे हमारा मन हट गया कि नहीं माने अच्छा लगता है कि नहीं अगर अच्छा नहीं लगता है तो समझना शुभ संकेत है और तत्सहित भगवत चरण में मन ज्यादा से ज्यादा और लगता है हर समय मन में भगवत चिंतन चल रहा है तो समझना ये उत्तम तुम्हारे पति उत्तम तुम्हारी क्रिया उत्तम है प्रभु के कृपा तुम्हारी ऊपर बरस रही है अनुभव नहीं है क्या अनुभव करोगे जरूरत नहीं अनुभव का हे प्रभु अनुभव प्रभु आपसे कोई लेना देना नहीं है प्रभु ऐसा करो जागतिक समस्त दृश्य पदार्थ से हमारा मन हार्ट जाए और तुम्हारा चरण कमल छोड़ करके पलक के लिए किंचित समय के लिए भी हमारा मन कुत्ता भी अन्यत्र जाना नहीं चाहिए तुम्हारा चरण कमल में हमारा मन रमता रहे ये भावना बस फिर तुम जानो कहाँ ले जाओगे अनुभव से कब क्या करेंगे अनुभव? अनुभव नहीं कोई भी मुझे था था। मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ फिर फिर कभी-कभी ये खतरनाक हो जाता है अहंकार हो जाता है मान लो कभी स्फूर्ति दशा प्राप्ति हुई कभी कोई झलक दर्शन हुआ कुछ ऐसे होता है साधक का उसमें कभी कभी भयंकर अनर्थ हो जाता है अहंकार आ जाता है सोचते हैं हमका, हमका, हमका, हमका, हम हमारे प्रभु की बहुत कृपा हमको ये हुआ ये मिला ऐसा एक अलौकिक तो उसमें घमंड आ जाता है जब जा हम तो बहुत कृपा पात्र हैं दूसरे को फिर हम अपने कृपा का पात्र समझते हैं हम तो प्रभु के बहुत कृपा पात्र हैं हमारे ऐसे अनुभव होता है थोड़ा सा उत्सुकम्प होता है थोड़ा हरि नाम हरि कथा में हरि चेष्टा में थोड़ा सा अश्रुपात होता है उसमें भी घमंडा जाता है ओह सब देख रहे हैं हमारे अश्रुपात ये परम भक्त है उसका भी एक घमंड होता है उसका भी एक अहंकार होता है तो क्या अनुभव जरूरत नहीं प्रभु ये करो हमारा मन में तुम्हारे चरण कमल छोड़ करके और जागतिक अनंतकोटी ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र हमारी स्प्रिहा ना रहना चाहिए बस बाकी तुम जो इच्छा करो बस तुम्हारी इच्छा कोई अनुभव हमको नहीं चाहिए इतना कर दो देखो अगर मन लगता है तो एकांत में भजन करो अगर मन नहीं लगता है तो हरिनाम सं करो सबको मिलकर सबके बीच में आकर के जोर जोर ऐसी हरिणाम करो और मतलब मन लग गया मन निश्चल हो गया एकांत में बैठते ही मन एकदम एक तल्लीनता एक तन्मयता तल्लीन एक भावनामय तो ठीक है तुम्हारे लिए एकांत तो ठीक है मन लगता नहीं आसन में बैठे नींद आ रही है माला घूम रहा है लुढ़क गया शरीर दो घंटे बीत गया अरे एक राउंड हुआ नहीं माला ओ तीन घंटा भजन किया कुछ नहीं किया वृथा समय गवाया उससे अच्छा तो सेवा करो का सेवा करो अस असमर्थ से मत करो मरो मेरा कर्म करो भगवत सेवा करो गुरु सेवा करो संत सेवा करो वैष्णव सेवा करो उसमें तुम्हारा ज्यादा मंगल है सबके लिए एक सा प्रेस्क्रिप्शन है नहीं साधक के संस्कार उनकी योग्यता के अनुसार भजन प्रक्रिया अलग अलग सबके लिए एक सा भजन प्रक्रिया नहीं एक अंग साधु की साधे बहु अंगो निष्ठा होइले जाए प्रेम तरंग चौसठी अंग भक्ति अंग है उसका अंदर जिस अंग में जिसका निष्ठा है उस अंग याजन करना ही सर्वोत्तम है चाहे एक अंग साधन करो चाहे बहु अंग निष्ठा होनी चाहिए उसमें श्रद्धा होनी चाहिए प्रेम होनी चाहिए मन लगना चाहिए है ना ठीक है जय जय श्री राधी घर में खाते हैं लक्ष्य क्या है एक लाख नाम करने से कि और कुछ कोई उसमें भूमिका है जैसे कि एक लाख नाम किए मन कहीं भी पर एक लाख तो नाम किए तो क्या खाने की ये तो, भी है ये एक पंथा है उसके ऊपर और भी एक बात है लक्ष्य मान जिसका लक्ष्य ठीक है माने भगवत प्राप्ति उद्देश्य भगवत चरण में जिसका मन रहता है लक्ष्य जिसका लक्ष्य ठीक है वो लक्ष है लक्ष्य है है, उसके घर में प्रभु ग्रहण करते हैं अन्न जल है, ये बात है थोड़ी देर पहले यही बात और आ, है लक्षपति एक लाख नाम करते घर में भगवान अन्न जल ग्रहण करते हैं ठीक है ये भी अच्छा है लेकिन उसके ऊपर भी है लक्ष्य जिसका स्थिर है ठीक है भगवत चरण में जिसका मन संलग्न है वो लक्ष्य पति है, है ये होता अनर्थ है अनर्थ है लय ये पास अनर्थ पहले स्थिति में आती है लय माला करते करते माला लेकर बैठते ही नींद आती है लय विक्षेप ऐसे घूमते हैं कोई विक्षेप नहीं माला लेकर बैठे इतना विक्षेप आ गया इतना चंचल हो गया मन क्या जाने क्या कर, कोई जैसे हमको रहा है उठ उठ उठ ऐसा होता है तो इसको कहते है, माला करते करते बैठ करके किसी के गुस्सा आ गया और गुस्सा इतना तेज हो गया कि माला क्या करेंगे हमको इतना गुस्सा आ रहा दिमाग गर्म हो रहा है बेमतलब का अरे पीछे भी गुस्सा करो नहीं, नहीं गुस्से समझ इसको कहते हैं कसाय रह कभी कोई हमारा घटना जीवन का कोई घटना याद आ गया हम हंस रहे हैं मालावी कर रहे हैं तो घटना का आनंद ले रहे हैं इसके रसास सब अनर्थ होता है पहले स्थिति में होता है फिर धीरे धीरे साधन चेष्टा के द्वारा धीरे धीरे पाल लगा देता है प्रभु के कृपा से अच्छा जय जय श्री रात